संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व दुर्योधन की पराजय कौरव सेना का मोहित होना और कुरु देश को लौटना वैश्व पान कहते हैं जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रथ से बाहर हो गए उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष ले धनंजय के ऊपर चढ़ाया उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाढ़ मारा वह बाढ़ ललाट में धस गया और उससे गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बींधने लगा इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को बींधते हुए आपस में युद्ध करने लगे तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया फिर उन्होंने कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को मार भगाया योद्धाओं को भगाते देख भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वह मुंह से रक्त बमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी बजाय ठोककर दुर्योधन को लटकारते हुए कहा धृत्राष्ट्र नंदन युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है अरे इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो जाए हो रही है तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं तूने जिसे राज्य से उतार दिया है उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी यह मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है जरा पीछे फिरकर कर मुँह तो दिखा राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर वीर पुरुष दुर्योधन अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता इसलिए भाग्या और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा अपने छत पिछत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देख उत्तर ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया पश्चिम से उनकी रक्षा करने के लिए भीष्मजी धनुष चढ़ाए लौट आए द्रोणाचार्य कृपाचार्य विमंशति और और अपने बड़े बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्वाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वे उस पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया जिसका निवारण होना कठिन था इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थाम उच्च स्वर से बजाया उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा तथा आकाश गूंज उठे अर्जुन के बजाय हुए इस संघ की आवाज सुनकर वीर बेहोश हो गए उनके हाथों में धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत निश्च्य हो गए उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया तथा उसने उत्तर से कहा राजकुमार जब तक इन कौरवों को होश नहीं होता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत कर्ण के पीले तथा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ मैं समझता हूँ को निवारण करना जानते हैं इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाई और छोड़कर जाना क्योंकि जो होश में है उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा तदंतर भरत रथ हाँ कर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्मी उसे बाणों से मारने लगे तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी दस बाणों से बिंध दिया इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए फिर उन्हें युद्धभूमि में छोड़कर वह के समूह से बाहर आ गया उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे धीरे होश में आ गए दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है तो वह घबराहट के साथ बोला पितामह यह आपके हाथ से कैसे बच गया? अब भी इसका मान मर्दन कीजिए जिससे छूटने न पावे विष्णु ने हंसकर कहा कुलराज जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी पराक्रम कहाँ चला गया था अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता वह त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल अर्जुन भी गौों को जीत कर लौट जाएगा मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न ना कर सबको अपने लिए हित कर कार्य ही करना चाहिए पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमरश का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का वह कथन भित कर प्रतीत हुआ युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने का ही राय पसंद की कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपने पितामह सांसनु नंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वस्था कृपाचार्य और अन्यान मान ली को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्नचटित मुकुट को काट डाला इस प्रकार मान वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहल गया उस समय अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विद्योल्लास से सुशोभित हो रहा था जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा राजकुमार अब घोड़ों को लौटाओ तुम्हारी गाँवों को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए इसलिए अब आनंदपुर अपने नगर की ओर चलो कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए